राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला हिंदी साहित्य का इतिहास इस श्रृंखला में आज सुनते हैं एक साक्षात्कार विषय है भारतेंदु हरिश्चंद्र विषय विशे विशेषज्ञ हैं डॉ गोपाल राय और इनसे बातचीत कर रहे हैं डॉ गोविंद प्रसाद 19वीं शताब्दी के आरंभ को हिंदी साहित्य के इतिहास में पुनर्जागरण के नाम से जाना गया है वस्तुतय यह है पुनर्जागरण का पहला चरण है डॉ साहब हिंदी साहित्य के इतिहास में पहली बार ऐसा होता है कि नवजागरण की पार्श्वभूमि में कविता के स्थान पर गद्य और गद्य की सत्ता या हम कह सकते हैं कि गद्य के, के विविध रूप एक केंद्रीय सत्ता के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं इसे हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि भारतेन्दु युग में गद्य की सत्ता केंद्रीय सत्ता बनकर उभरती है तो इसके क्या कारण आप देखते हैं गोविंद जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में नवजागरण का पहला चरण आरंभ हुआ और उस पुनर्जागरण में सामाजिक सुधार पर विशेश बल था, अठारह सो सत्तावन में जो विद्रोह हुआ, जी। वह एक ऐसी रेखा बनाता है, जहां के बाद पुनर जागरण में राष्ट्रिय चेतना का समाविश हो जाता है, जी। और राष्ट्रिय चेतना पुनर जागरण का प्रमुख हिस्सा बन जाती है, यद्यपि सामाजिक सुधार की प्रक्रिया उसी रूप में चलती रहती है तो मित्रों जब भारतेंदु ने लिखना शुरू किया उस समय राष्ट्रीय चेतना की लहर भीतर भीतर चल रही थी क्योंकि 1857 में ब्रिटिश सरकार ने आजादी की पहली लड़ाई का दमन बड़ी निरुत्साहता के साथ कर दिया था और किसी को हिम्मत नहीं थी कि वह खुलकर राष्ट्रीयता का नाम ले सके ऐसी स्थितियों में प्राय जैसे इतिहासकार वकेरियस नेशनलिज्म कहते हैं यानी छद्मवेशी राष्ट्रीयता यानी किसी बहाने से राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति तो साहित्य के माध्यम से यह अभिव्यक्ति आरंभ हुई और जो अंग्रेज सरकार के समर्थक थे जैसे श्री प्रसाद सितारे हिंद या भारतेंदु या भूदेव मोकोपाध्याय इन लोगों के माध्यम से राष्ट्रीयता का भाव प्रच्छन्न रूप में सामने आया नागरिक आंदोलन के रूप में नागरिक प्रतिक आंदोलन शुरू हुआ और भारतेंदु ने उसे ऊंचाई पर पहुंचा दिया बल्कि कहिए कि राष्ट्रीयता के स्वर को वाणी देने में और देश की आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने में भारतेंदु का साहित्य के माध्यम से बहुत बड़ा योगदान है जी जी बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छी बातें कही लेकिन मैं एक और इसी के साथ अपनी एक जिज्ञासा आपके सामने रखना चाहता हूं कि एक तरह से शायद आप इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जो राष्ट्रीय आंदोलन का स्वर है वो काव्य की अपेक्षा गद्य के विविध रूपों में ज्यादा प्रबल होकर फूटा और जो गद्य है वो एक परिवर्तन की एक कुंजी बनकर हमारे सामने उभरता है और शायद इसी का परिणाम है कि भारतेंदु ने जो नाटक हैं और उनमें जो विद्रोह की चेतना है वो बहुत सघन रूप से हमारे सामने आती है लेकिन इसी के साथ-साथ मैं चाहता हूं कि हमारे छात्रों के लिए यह बहुत उपयोगी होगा कि गद्दे की जो और कुछ विधाएं हैं वो राष्ट्रीय आंदोलन और जो विद्रोह का जो परिदृश्य बन रहा था उसमें कौन से लोग और शामिल थे गद्दे के भीतर जो काम कर रहे थे गद्दे विधाओं के रूप में गोविंद जी तो हम जानते हैं कि अगर साफ स्लेट हो उसमें नई रेखा खींचना आसान होता है जी जी बिल्कुल हिंदी कविता की परंपरा बड़ी समृद्ध थी और जिस समय भारतेंदु ने लिखना शुरू किया उस समय भी वह जारी थी लेकिन वह एक ऐसे परंपरागत मार्ग पर चल रही थी हम्म हम्म जिसका हुँ। कोई मेल पुनर्जागरण से नहीं था जी भारतेंदु ने भी कविताएं लिखी और कविता की दिशा में भी कविता के क्षेत्र में भी उन्होंने परिवर्तन किए जी जी बिल्कुल बल्कि शुक्ल जी ने लिखा ही है रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी के सबसे बड़े इतिहासकार हिंदी साहित्य के माने जाते हैं उन्होंने संकेत किया है कि ब्रजभाषा काव्य को भी उन्होंने नए-नए विषयों से और राष्ट्रीय भाव से संबलित किया लेकिन गद्य में यह संभावना ज्यादा थी इसलिए कि गद्य साहित्य अभी अविकसित नहीं था जन्म ही उसका नहीं हुआ था हिंदी में जिसे वह हिंदी जो खड़ी बोली पर आधारित थी उसमें गद्य साहित्य नहीं था लेकिन डॉक्टर साहब अ... यह मैं बीच में आपकी बात मैं काट रहा हूं थोड़ा सा क्या हमें ऐसा नहीं लगता जो बात अभी आपने कही कि गद्य उससे पहले लिखा ही नहीं गया था उस रूप में था ही नहीं और आपने दूसरी तरफ यह भी कहा कि गद्य में संभावनाएं ज्यादा थी तो यह दोनों बातें कुछ अंतर्विरोधी जैसी नहीं जान पड़ती हैं गद्य था बन रहा था जी साहित्य नहीं था मैंने कहा था ना कि गद्य साहित्य नहीं था गद्य तो था ही बल्कि फोर्ट विलियम कॉलेज से और उसके पहले से भी गद्य की एक गद्य लेखन की परंपरा आ रही थी लेकिन साहित्य गद्य साहित्य के नाम पर कुछ नहीं था लेकिन शायद खड़ी बोली में नहीं था उस रूप में नहीं था किसी भी हिंदी हिंदी क्षेत्र की किसी भी भाषा में गद्य साहित्य नहीं था जी आप देखें ब्रज भाषा देखें राजस्थानी देखें भोजपुरी देखें कोई भी जो उस समय की भाषा थी जो बोली जाती थी हिंदी क्षेत्र में जी और खड़ी बोली में भी साहित्य नहीं था केवल कहानी लेखन था वो भी साहित्य के रूप में नहीं बल्कि शुद्ध कथा लेखन के रूप में तो भारतेंदु के सामने विकल्प उसी समय 1865 में भारतेंदु गए थे बंगाल जी उड़ीसा गए थे बंगाल पे पड़ा था और बंगाल में उन्होंने बंगला साहित्य को देखा था निकट से उससे परिचय उनका हुआ था और देखा कि नाटक साहित्य बहुत समृद्ध है उपन्यास साहित्य भी 1865 में समृद्ध नहीं था जी क्योंकि बंकिम चंद्र का पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी 1865 में ही निकला था उसके पहले उपन्यास का बहुत प्रचार बंगला में नहीं था नहीं। तो और इधर संस्कृत में नाटक की बहुत बड़ी परंपरा थी उनके पिता भी नाटककार थे भारतेंदु के जी और कुछ नाटक थे ए, उस समय लिखे जा चुके थे और उसी समय 1860 में जानकी मंगल नाटक का अभिनय हुआ था बनारस में उसने भारतेंदु ने भाग लिया प्राण नारायण मिश्र ने भाग लिया और एक तरह से शौकिया रंगमंच की स्थापना हो गई उसके बाद ही उसके बिल्कुल आसपास में भारतेंदु ने विद्या बंगला से दे। दे। विद्या सुंदर नाटक अनुवाद किया रूपांतर किया और उसके बाद फिर जो नाटक की ओर मुड़े दे। दे। तो फिर पीछे नहीं जी 1873 में वैदिकी हां वैदिक हिंसा हिंसा नभवती नाम का मौलिक नाटक लिखा उन्होंने और उसके बाद फिर उनके आठ मौलिक और सात अनुदित नाटक उनके आए प्रकाशित हुए और उनमें विशेष रूप से भारत दुर्दशा जी और अंधेर नगरी में जी उन्होंने पुनर्जागरण का ऐसा जीता जागता और प्रखर रूप प्रस्तुत किया कि वह जैसे जन चेतना में जी ए पुनर्जागरण डॉक्टर साहब आपने नाटकों की जो बात अभी रखी तो नाटक विधा के रूप में एक ओर तो वो विद्रोह की चेतना को मुझे लगता है कि फलीभूत कर रहे थे और एक अभिव्यक्ति का नया रूप दे रहे थे लेकिन हम नाटकों की भाषा पर अगर थोड़ा सा ध्यान करें और उसके माध्यम से हम उस पूरे युग की जो बन रही भाषा जिसका अभी कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं बना था खड़ी बोली तो मैं चाहता हूं कि उस समय के जो और अन्य रचनाकार थे और नाटकों के माध्यम से वो किस तरह की बोली या भाषा का स्वरूप निर्मित करना चाहते थे कुछ इसके ऊपर आप प्रकाश डालें भारतीयन्दु के पहले जी खड़ी हिंदी पर आधारित खड़ी बोली पर आधारित हिंदी बन रही थी जी, जी। उसका कोई निश्चित स्वरूप अभी नहीं बन सका था बिल्कुल भारतेंदु ने उसे ऐसा रूप दिया जो लोगों को ग्राह्य भी हुआ और उसी आधार पर बाद में हिंदी गद्य हिंदी भाषा विकसित हुई उन्होंने न तो राजा लक्ष्मण सिंह की तरह संस्कृत के शब्दों के प्रति बहुत मोह दिखाया जी ना ब्रज भाषा के शब्दों के प्रति उनका कोई आग्रह रहा न राजा शिवप्रसाद सिंह की तरह अरबी फारसी शब्दों के प्रति उनका लगाव रहा जी और इस तरह एक जो बोलचाल की हिंदी है सरल हिंदी है चलती हुई हिंदी है उस हिंदी का स्वरूप उन्होंने ही निर्धारित किया और वही भाषा विकसित होती रही और बाद में चलकर के भारतेंदु युग के अन्य नाटककारों ने और गद्यकारों ने दूसरी विधाओं में भी लोग लिख रहे थे उन्होंने उसी भाषा को आदर्श मान करके अपनी विशेषताएं उसमें जोड़ते हुए गद्य का विकास किया तो आपके कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी गद्य का जो गद्य है वह उर्दू से उस तरह से परहेज नहीं करता है जिस तरह से शिवप्रसाद सितारे हिंद या दूसरे लोग और एक और जिस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल उर्दू से थोड़ा परहेज करते हैं और बचते हैं तो वह भी उनकी नीति के अंतर्गत नहीं था बिल्कुल ठीक कहा आपने भारतेंदु ने बोलचाल की सिस्ट हिंदी को जी अपने अपनी भाषा का अपने नाटकों का आधार बनाया उन्होंने अरबी फारसी से आए हुए प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया संस्कृत के भी प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया और ब्रजभाषा या पूर्वी जिसे कहते हैं पूरी पूरी हुआ रखा प्रयोग उन्होंने कम किया और इस तरह से भाषा को एक रूप दिया एक स्थिर स्वरूप दिया जो बाद में आगे चलकर के विकसित हुआ और वही भाषा आज हमारे बीच में है जी डॉक्टर साहब आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में हम एक बात और रेखांकित करते हैं कि भारतेंदु के योगदान के रूप में मुझे लगता है कि जो पत्रकारिता का एक नया आयाम भारतेंदु जोड़ते हैं वो एक बिल्कुल ही नया अध्याय है उससे पहले पत्रकारिता उस रूप में है ही नहीं तो जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि कवि वचन सुधा हरिचंद्र मैगजीन और बाद में स्त्रियों की समस्याओं और स्वरूप को लेकर जो बाल बोधनी पत्रिका निकाली गई तो ये एक उनके व्यक्तित्व का सृजनात्मक व्यक्तित्व का एक नया आयाम था तो मैं चाहता हूं कि कुछ इसके ऊपर आप रोशनी डालें क्योंकि पत्रकारिता वाला जो रूप है बड़ा महत्वपूर्ण है ये तो अ आप लोग जानते ही होंगे सब लोग कि हिंदी में पत्रकारिता का आरंभ 1826 में ही हो गया जी जी उदंत martand हिंदी का पहला पत्र था और उसके बाद बहुत सारी पत्रिकाएं बहुत सारे पत्र निकले लेकिन साहित्यिक पत्रकारिता के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र बिल्कुल सही कहा और 1868 ईस्वी में उन्होंने कवि वचन सुधा नाम की पत्रिका प्रकाशित की जिसमें केवल पहले पुराने कवियों के पद्य रहा करते थे अच्छा अच्छा जी 1 साल तक पत्रिका चली फिर बंद हो गई उसके बाद उसकी शुरुआत हुई उसका रूप बदल गया और गद्य भी उसमें आ गया उन्होंने गद्य की विधाओं को भी उसमें शामिल किया और फिर 1873 में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की पत्रिका निकाली जी जो आठ अंकों के बाद बदल कर हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गई और 1874 के जनवरी में ही उन्होंने जैसा कि आपने कहा बालाबोधिनी नाम की पत्रिका निकाली तो ये सारी पत्रिकाएं पुनर्जागरण की प्रक्रिया में योग देने वाली थी बिल्कुल जी ये सुनकर हो सकता है कि आपको आश्चर्य हो मैं मित्रों को संबोधित करके यह बात कर रहा हूं जी कि भारतेंदु ने स्वदेशी आंदोलन का नारा दिया था हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में और यह कहा था जी कि आप विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें और इस तरह से अपनी गुलामी को दूर करने का प्रयत्न करें एक उसमें पत्रिका के मुख पृष्ठ पर एक कविता छपा करती थी जी उसमें तीन पद थे तीन कहिए कि शब्द पदबंध जिसे कहते हैं जी भारत स्वनिज स्वत वाला है निज स्वत वाला है हम वसुधा यह स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है उसका पूर्व रूप है अच्छा जी और उपधर्म तजें यानी जितने उपधर्म है धर्म के जो बाहरी आडंबर है आडंबर है उनका त्याग करें और नर नारी समलाएं हो सकता है कि शब्दों में थोड़ा अंतर हो स्मरण समय कह रहा हूं ने, ने, कि नर नारी समल हैं यानी स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार प्राप्त हो ने, तो यह तो पुनर्जागरण का महामंत्र था और ने, ने, ने, उनकी पत्रिकाओं के ऊपर यह छपता था ने, ने, तो इसलिए इतना ही नहीं जी अनेक पत्र-पत्रिकाओं में अनेक भारतीय ने, ने, ने, ने, ने उद्बोधन किया और बताया कि कैसे इस देश का ह्रास हो रहा है कैसे यह देश गुलाम बना हुआ है कहीं-कहीं तो गुलाम शब्द का भी प्रयोग किया जी उन्होंने आंदोलन खड़े किए पत्रिकाओं के माध्यम से भारतेंदु ने पुनर्जागरण की प्रक्रिया को तेज किया डॉक्टर साहब यह पत्रकारिता वाला जो स्वरूप आपने अभी हमारे सामने रखा इसी से कुछ और जुड़ा हुआ कुछ और जुड़ी हुई बातें हैं जो विधाओं के संदर्भ में ही हैं क्योंकि मैं समझता हूं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कई और ऐसी विधाओं का सूत्रपात किया जो उससे पहले जिनका कोई अस्तित्व हिंदी साहित्य में नहीं था या नहीं नहीं के बराबर था तो जैसे जीवनी लेखककार के रूप में भी वो हमारे सामने आते हैं और उन्होंने बहुत सारे लोगों की जीवनी जैसे तुलसी या सूरदास या मोहम्मद साहब यहां तक कि वलभाचार्य जैसे लोगों की जीवनियां उन्होंने लिखी और शायद आख्यान या कुछ और एक कहानी जो बहुत अंतिम समय की है मेरे ख्याल से कुछ आप बीती और कुछ जग बीती तो उन्होंने बहुत सारी और विधाएं शुरू की जिनका विकास जो है हम बाद में देखते हैं चाहे बाद में या और उसके आने वाले समय में देखते हैं तो मैं चाहता हूं कि इन चीजों के बारे में भी आप हमें कुछ बताएं जी हां गोविंद उपन्यास तो हिंदी में अभी शब्द ही प्रचलित नहीं हुआ था भारतेन्दु ने पहली बार 1875 ईस्वी में जी हरिश्चंद्र चंद्रिका के एक अंक में उपन्यास शब्द का पहली बार प्रयोग किया एक मालती नाम का जी आ, खंडित कहिए उपन्यास उन्होंने लिखना शुरू किया खंडिती रह गया उसके साथ उपन्यास शब्द का प्रयोग किया था उन्होंने और उसके 1 वर्ष बाद अ एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती जो उन्होंने लिखी वो भी दो ही पृष्ठों से लिखी गई थी वह उपन्यास का बहुत ही सुंदर नमूना है पूरी नहीं हुई किताब तो इस तरह से उपन्यास के तो जन्मदाता हैं भारतेंदु और दूसरी विधाओं में आपने जीवनी की चर्चा की है इसके अलावा उन्होंने इतिहास की पुस्तकें लिखी पुरातत्व से जुड़ी हुई पुस्तकें लिखी और उनके उन उनको लिखने का भी एक ही एकमात्र उद्देश्य था कि उनके पाठक भारत के गौरव से परिचित हों और उनके मन में देश गौरव का भाव जगे इसके अलावा उन्होंने यात्राएं की थी और यात्राओं के ऐसे रचनात्मक वर्णन उन्होंने लिखे हैं यात्रा वर्णन विधा की शुरुआत भी भारतेंदु के ही ए जिम्मे है जी जी भारतेंदु ने ही यात्रा वर्णन की विधा का आरंभ किया इसके बाद पत्र लेखन भारतेंदु अच्छा, का अच्छा। का समाज के बहुत बड़े तबके से संबंध था और उन्होंने अनेक पत्र लोगों को लिखे थे और वे पत्र भी अब प्रकाशित कुछ अंशों में हो चुके हैं तो इस तरह से पत्र विधा का आरंभ भी भारतेंदु ने ही किया था और तब कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि नाटक कविता पत्रकारिता उपन्यास पुरावृत्त और इतिहास जी, लेखन जीवनी लेखन और पत्र लेखन इन सारे विधाओं के आरंभ में भारतेंदु का महत्वपूर्ण योगदान है डॉक्टर साहब लेकिन मैं अपने तई यह जानना चाहता हूं कि भारतेंदु का सबसे सशक्त रूप आपके मन में कौन सा है नाटक भारतेंदु का सबसे सक्त रूप है और उसमें उनकी प्रतिभा अपने उत्कर्ष पर है और उस नाटकों की संख्या भी उनके और साहित्य लेखन की तुलना में अधिक है इस प्रकार से यह हम कह सकते हैं कि भारतेंदु ने आर्थिक विषमता या स्वाधीनता और साथी साथ ही साथ नारी शिक्षा और धार्मिक पाखंड के ऊपर अपने विचार व्यक्त किए अपने साहित्य के माध्यम से एक नई चेतना और सांस्कृतिक चेतना विशेष रूप से उन्होंने जगाने का प्रयास किया और उनके साहित्य में आदि से लेकर अंत तक मैं समझता हूं कि एक उनका पूरा जो व्यक्तित्व है वो साहित्य जगत में आंदोलनकारी के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित होता बिल्कुल है बिल्कुल सही कहा आपने जी जी आप आए स्टूडियो में और हमें इतनी अच्छी बातों से आपने अवगत कराया मैं आपका हार्दिक रूप से अपनी ओर से और एनसीईआरटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं धन्यवाद नमस्कार भारतेंदु हरीशचंद्र अभी आप सुन रहे थे इस विषय पर एक साक्षात्कार विषय विशे विशेषज्ञ थे डॉ गोपाल राय और इनसे बातचीत कर रहे थे डॉ गोविंद प्रसाद विषय परामर्श प्रोफेसर राम जन्म शर्मा विषय संयोजन डॉ राजेंद्रपाल निर्माण संचालन प्रभु दयाल खट्टर ध्वनि अंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो